नगर हो पक्षी न हो तो वो कोई सुंदरता नहीं पक्षियों की सुंदरता जैसे बगीचे में पेड़ों की फूलों की सुंदरता है ऐसे पक्षियों की भी सुंदरता वो भी होनी चाहिए तो भवन परिशोभावत और जहाँ तहाँ देखे निजी परछाणी और कहते हैं जहाँ तहाँ जो वो पक्षी जब वो देखते है जहाँ तहा उन्हें अपनी पछाणी बाकी जितने भी भवन हैं स्वर्ण के बने हुए हैं मंडिया जतित हैं कांच चतित हैं जो जहाँ जाकर के बैठे तो उन्हें दीवारों में उन्हें अपनी परछाई दिखाई जो परछाई दिखाई देती है तो उनको बड़ा आश्चर्य लगता उसके है उसके दिखी की और कौन इस प्रकार पक्षियों को परछाई देख करके बड़ा को भ्रम होता है उनको तो जहाँ तहाँ देखेंगे परेशानी और फिर बहुत पूजा ही वृत्ति करानी वो इस तरह बोलते हैं तरह तरह से बोलते हैं और नाचते भी है सब अपने नृत्य करते हैं पक्षी जो है वो जैसे मोर भी नाचता है कबूतर भी नाचता है कबूतर भी ऐसी तरह तरह घूम घूम करके ऐसे कैसा गुटर को खुसता है तो भी उसकी सबकी पक्षियों की अपनी अलग अलग शोभा अलग वो शीसी प्रकार से ऐसे नृत्य करते हैं हम कहते हैं सारिका पढ़ा वहीं पालक बच्चों के सब पाले हुए हैं तो बच्चे ही जो है उनमें से कुछ पक्षी ऐसे है जो बोल भी लेते हैं बाकी तो जैसे मोर बोलेगा तो मोर्च जैसे बोलता तैसे बोलेगा कबूतर जैसे बोलता तैसे बोलेगा लेकिन जो तोते और मैना पाले हुए हैं ये दो पक्षी ऐसे हैं जिनको की अगर मनुष्य बोली अपनी भोल करके सुनाता तो वैसे ही बोल भी देते हैं रिपीट तो कर देते हैं प्रकार का बोलना भी आ जाता है तो ये जिनको सिखाते हैं सुख बने तो सारिका मैना ये तोते बहनों को बच्चे पढ़ाते हैं कहा राम रघुपति जनपालक ये पढ़ाते हैं कहते हैं काम रघुपति धनपालक सल भगवान की जय हो बोलो ऐसे करके उनको सुनाते हैं कहते बोलो राम राम बोलो रघुपति बोलो ऐसे करके उनको पढ़ाते हैं अब देखो ये बच्चे अगर बस इनको भी पढ़ाते हैं तो एक जगह ऋषिदास ये कहते हैं कि देखो संत संतों का लक्षण बताते हुए कहते हैं कि ये पक्षी अगर संतों के यहाँ रहते हैं तो रामनामी रहते हैं और असंतों के यहाँ रहते हैं दशरों के सठों के यहाँ भी पक्षी पले हो तो वो गालियां देते हैं ये संघ कुसंघ का फल ताकि देखो जिस प्रकार के यहाँ पर ये जो है ये सब जो है उनको पढ़ाते हैं बालक तो बड़े लोग तो मिषद पढ़ेंगे वेद पढ़ेंगे पुराण पढ़ेंगे सुनेंगे लेकिन छोटे बच्चे जिनको ये सब कथब उनकी समझ के बाहर है तो उनको कुछ नहीं उनको बड़ा खेल भी है बच्चों उनको तोता बहनों को पढ़ाना वो बोलने भी लगते हैं तो बेटे जो उनको राम नाम सिखाओ माता पिता तो ने कहा बोलो तो बच्चे राम नाम बच्चे रामधाम बोल रहे उनका राम राम बोलने का अभ्यास हो रहा है पक्षी उसको कोई एक बार कहने से तैयार नहीं हो जाता हजार बार जब बोलोगे तब तो मुश्किल में उनको सीख पाएंगे तो बच्चों का अभ्यास पड़ रहा राम राम बोलने का और बच्चे पक्षी बोल रहे हैं राम राम तो बुद्धि को सब सुंदरता व्यवस्था देखो किस प्रकार दे। की है हर बात विचार की हुई सब व्यवस्थित विचार है विचार है आगे चलकर कर के बच्चे बड़े होंगे तो राम नाम पा, कर में बोलते रहे तो उसके परिणाम संस्कार से बनेंगे उनके पाप करेंगे उनके पुण्य पुण्योदय होंगे तो आगे चल कर के आध्यात्म विद्या ये सब सीखेंगे दस का पढ़ा मणि पालक कहो राम रघुपति जन पालक तो राज द्वार सकल विद ये तो सब नगर घर की शोभा और राजभवन में राजभवन के दरवाजे में तो बहुत ही सुंदर था अभी सब लोग मान लो कि सनका नारद इत्यादि वहां नगर से होते हुए राजभवन तक पहुँच गए तो राजभवन तक पहुँचे दरवाजे पर तो वहाँ विशेष सुंदरता दिखे राजा को तो विशेष कुछ होना चाहिए तो कुछ उनके राज द्वार सकल विध सब प्रकार सुंदर है और बीकी चौहट रिचिर बजारू और कदियों सड़कें उनकी सड़कें गलिया जितनी है और चौवट चौराहे रुचिर वे सब सब सुंदर है सड़कें बड़ी सुंदर है बिल्कुल साफ सुंदर सतें बट्टे नहीं हुआ नहीं साफ सुथरी सड़कें और उनके जो है वो हो चौराहे जो वो विशेष रूप से सजे हुए चौराहों के ऊपर से वहाँ पर उनका जो है वो हो जैसे चौकपूरी इस प्रकार से पूरी हुई और वहाँ पर सजावट उनकी उनके सब चौराहों चौराहों पर इस प्रकार की व्यवस्था और फिर कहते हैं की ये अब बाजार कराओ देखो अब बाजार भी तो है नगर में तो बाजार कैसी सुंदर है उसका पालन करते हैं बाजार की अपनी सुंदरता है अब जहाँ बाजार है सड़कें तो सब साफ हैं बाजार सब सजी सजाई है हर लोगों तरे तरे सब लोगों की तरह तरह की सब दुकानें हैं जो कहते बाजार बनेंगजार है तो बाजार तो, तो, तो बहुत ही सुंदर हर व्यक्ति अपनी अपनी दुकान सजाए हुए सब बाजार ही सजी दिखाई देती है वहां विशेष चमत्कार सब दिखाई देती है प्रकाश इत्यादा ज्यादा दिखाई देता है तो कहते हैं बाजार बाजार में बने भरने को और तुलसी आज सबसे पहले वहां क्या दिखाई दिया कि बस तो बिना के पाल लिए कहा दुकान पर सामान देते हैं लेकिन बिना गठपाले बिना कश क्यों मिल जाते हैं ये दर्द इस पर जो वो जिन लोगों ने रामचंद मानस पर विशेष विचार किया इसके है इसके आचार्य लोग हुए हैं वो भी सब जितनी जिसकी हिम्मत पड़ती है उतना अर्थ लगाता है सबके अर्थ लगाने में हिम्मत की बात है एक ने अर्थ लगाया कि तक के माने हैं मूल भाव भी करते लोग वहां जैसे जाते हैं उसने कहा कि ये प्रश्न कितने है इनके प्रथम कितने का है बताया तुम्हें कैसे उतने पैसे दे, दे, दे मूलभाव तो नहीं करते क्योंकि सब ईमानदार हैं कोई घटना जानता नहीं है इसलिए इसके कारण आपको गलत पैसे बताएगा नहीं जिस सभी पैसे बताए बताओ उसको कैसे बोल निकलो तो गलत पैमाने से लोग कहते हैं मूलभाव बिना मूलभाव के सब सपर्कों आते दूसरे ने थोड़ा सा और लगाया कहा कि भाई मूल भाव नहीं करते इतने और किसका नहीं है उसका अर्थ तो ये भी है कि ग्राहक लोग दुकान पर जाते हैं तो जिनको जिस वस्तु की जरूरत होती है उतनी वस्तु ले और उसके बाद में दुकानदार न तो उनसे पैसे मांगता है और न देने वाला इस बात की बात है कि पैसा हमें पैसा देना है नहीं देना है उसका भी संदेह नहीं वो जब पैसा होता तो देकर ले जाता है और पैसा नहीं तो जरूरत ही रख ली ले गया और बाद में उसने पैसा दे दिया पैसे के लिए नहीं पैसा दे के लिए पैसा के देगा फिर तो बाद में तुम दोगे नहीं दोगे नहीं तुम्हें झिकादा तुम करना पड़ेगा बाद तोड़ना पड़ेगा ऐसा कोई डर नहीं जो ये बस ले आता है तो अपने ले आया उसके बाद में जब पैसा उसको देना हुआ तो अपने पैसे दे दिए और उसको घर वाली दुकान पर बैठे उसे पैसा मिल जाता है तो बिल गत पैमाने दूसरी बात यह है देखो पहले में तो, तो मूल भाव और ज्यादा हिम्मत पड़ी तो आपको लगा लिया कि सामान ले भी आए तो आए तो उसमें ऐसा नहीं पैसा देख में दे नहीं तो सामान तो न मिलेगा जहां गए जो सामान युवक को आप बाजार में से सबके आए मिल जाता जब पैसा देना हुआ तो पैसे दे दिए दुकानदार तो को उसमें कोई आपत्ति नहीं और ले जाने में कोई मनाही नहीं करता दूसरी बात ये यह यहां तक चलो दोनों तो बातें देखी हाथ कहीं कहीं ये तो देखा जाता जा कहीं कहीं मोरतावी होता ये भी कहीं कहीं ऐसे गाँव दुकानें होती है या अपने मोहल्ले की दुकान होती है तो कभी कभी उसके दुकानदार ज्यादा खर्चे होता है दुकानदार भी जान लेता है अपनी तो पैसा कहीं से दे देता है और मूल भाव नहीं करता की जो कार्य करा दे सबुन लेकर ले जाए उसको उसने लिया और वो भी आकर के जब हुआ उसको दे दिया गया आकर के बाद घटी हो गई तो रहता है लेकिन ग्राम में और आगे हिम्मत मांगो तो ये कहते हैं कभी पैसा देना ही नहीं पड़ता बिना पैसा जो जितना बजा जाओ जितना सामान लाओ अब देखो हिम्मत की पड़ी हिम्मत की बात अब ऐसा दर्श लगाओ तो कहें साहब ऐसे कैसे होगा अरे साहब ऐसे कैसे होगा जो मन एक बार दुकानदार में सामान देकर के रखा दी, तो आकर के सब लोग बिना पैसे दिए भूले गए तो स्थिति भंग होगी सर हंदा क्या सामान आएगा हम तो बुद्धि काम लग, रह, नहीं करेगी चक्कर काटने लगेगी कैसे चलेगा कैसे चलेगा ये नहीं हो सकता लेकिन उसके लिए वैसे ही रामराज जी का कि व्यवस्था दूसरे ही ढंग है अर्थ व्यवस्था रामराज जी की अर्थव्यवस्था अर्थ, दिवस्था, अर्थ दिवस्था के ऊपर आत्मिक व्यवस्था नहीं है एक आध्यात्मिक अर्थव्यवस्था भी होती यह धार्मिक कह आध्यात्मिक कह एक अर्थव्यवस्था वो भी होती और उसको समझने के लिए आप दृष्टान्त के रूप में कहीं कहीं जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनसे थोड़ा थोड़ा आइडिया दे सकते हो धार्मिक संस्थाओं में उनकी भी व्यवस्था इसी प्रकार से होती है वो एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं जैसा रामराज चिंद संपूर्ण देशभर में इस प्रकार की बात है वैसे ही आध्यात्मिक संस्थाओं में धार्मिक संस्थाओं में छोटे रूप में वो देखेंगे वहां पर रामराज्य में क्या जैसे सिर्फ किसान है तो वो परिश्रम करता है। किसान है तो अपने परिश्रम करता है और खेती करता है ये बात जरूर है कि जब इसको पानी जरूरत होती है तो वो बादलों से पानी मांगता है तो पानी पर स जाता है और खेतों में खूब बारे महीने खूब धान पैदा होता है खूब गेहूँ पैदा होता है कुछ चावल पैदा होता है कुछ सब्जी पैदा होती है तो खूब पैदा होती है सबको इकट्ठा करके वो काट छाट करके सब ले करके इकट्ठा करके रखता है अपने खाने भर के जितनी तो सामग्री वो रख लेता है और बाकी जो बाजार सामग्री को लेकर बांटने वाले डिस्ट्री रूटर वो जो सामान लेने आखिर मैंने गला लेने आएंगे वो परचेजर नहीं है रात नहीं वो डिस्ट्री रूटर आकर के आए और किसानों के हाथ से जो का एक्स्ट्रा सामान है वो सब तो उठा कर गए बिना पैसा दिए उठा कर ले जाकर के तो उन्होंने अपने दादा बनाना गाड़ी लाए लादा दुकान तक ले गए स्टोर में रखा उसकी सुरक्षा करनी थी कि सब में जाए गल में जाए ये सब परिश्रम किया गया खालिश की थी दुकानों में उसको लगा लगा के रखा जिसको देखो लोग वो, वो देखे और देख करके उनको ले जाए ये सब करने के लिए काम इतना परिश्रम उन लोगों ने किया दुकानदारों ने किया अब दुकानदार जो सब सामान जो ले आए बिना पैसा दिए ले आए अब सब दुकानों लगा हुआ अब ग्राहक आता है वो कहता है कि इसमें से इतना चारगज कपड़ा हमें चाहिए कौन सा कपड़ा देख लिया उसमें चाहिए उसने दे दिया कपड़ा ले लिया जल्दी की दुकान पर गया इसमें हमें एक मन गेहूं दे दो दस किलो डाल दे दो तो उसने जितना बताया तो उतना सब कुछ सोल्व करके उसको दे दिया वो भी ले करके बिना पैसे चला गया अब वो दुकानदार पैसा क्यों नहीं मांगता वो क्यों पैसा मांगे वो जब लाया तो बिना पैसा ले आया तो वो पैसा क्यों मांगे पैसा नहीं मांगता और पैसा देकर बिना पैसा दिए वो ले आता लेकिन इसके माने वो पैसा बिना दिया जाता है तो अब वो ले तो सब उसकी दुकान खाले कैसे तुम्हारी जितनी दुकान में सब देते हो बिना पैसे के ऐसा नहीं करता वो देखता है कि हमें कितने कपड़े की जरूरत है कितनी गेहूं की जरूरत है कितने दाल चावल धर के मसाले जरूरत है जितनी घर के खर्चे की जितनी जरूरत है उतना दिया है और एक्स्ट्रा स्टोर अपने घर में कोई नहीं लगता इसे आपक्रह क्या अपने धर्म में आप हरिग्रह आप हरिक्रह क्या मैंने अगर जितना उसका महीने भर का है जितना खर्चा है या साल भर का जितना गडले का खर्चा है उतना रख लो साल भर का रख लो छह महीने रख लो एक महीने के रख लो दो महीने का रख लो बस जितना उतना रख अभी अब इतने नहीं कितना गड्ला लेकर रख वर्ष के लिए रख लो ऐसे करके छोड़ो अपनी आवश्यकता से अधिक इकट्ठा कर लो सभी इकट्ठा कर लो जितनी जरूरत भर हैं तो जब जरूरत भर लाएंगे तो वहां मार्केट में इतना उपलब्ध है कि जितना समाज में जितनी आवश्यकता उससे ज्यादा पहले ही उपलब्ध है वहां कि इन किस्ता जरूरत होगी लाएगा वहां फिर भी कितना वहां फिर रहेगा कम वहां पड़ेगा नहीं कितना आकर मिलता रहेगा जो गला लेकर के आया तो कौन गला ले जाएगा जो कपड़ा गिर रहा है या कपड़ा बना रहा है उसके यहाँ गला का बंदा नहीं जिसने दुकान पर जाएगा वहां से गल्ले ले आएगा और गल्ले वाले तो जो दुकान दुकान पर गल्ला जो खड़ा है उसके पास कपड़ा तो नहीं दुकान पर ये कपड़ा जरूरत वाले दुकान जा जाएगा कपड़े वाली दुकान पर जाएगा या कपड़े वाली दुकान पर जाएगा उससे कपड़ा दे दो तो कपड़े वाला पैसा मांगेगा कभी नहीं मांगेगा थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स इन्होंने पढ़ी होगी उसको बाटर सिस्टम एक कहते हैं बाटर नाम का एक हो गया कोई व्यक्ति उसने सिद्धांत बनाया कि एक्सचेंज जो होता है पशुओं का वस्तुओं से एक्सचेंज कर लेते हैं उसे बाटर सिस्टम कहते हैं लेकिन उसमें भी उदाहरण इस प्रकार के देखते हैं देखे है की मान लो कोई व्यक्ति ने पकड़ियां तो न पाई अब उसने वो साल भर के लिए उसे खाना चाहिए खेती तो करता नहीं तो बाजार में जाता है जहाँ करके गेहूँ बेचने वाले चावल बेचने वाले है वो अपनी पकड़िया देकर के वहाँ जाता है और उसको गेहूं वाले से कहता था एक पति लोग दो बकरी भी हमें एक कुंटल गेहूं चाहिए तो उसने कह दिया कि मैं दो बकरियां दे दी क्विंटल गेहूं ले जा तो उसने दो बकरिया वहां छोड़ा कुंटल गेहूँ ले आया दूसरे के पास गया कपड़े वाले के पास अपनी बकरी उसको दे दी और कपड़ा वहाँ दिया एक पकी लेकर गया बर्तन वाले के पास बकरी दे दी बर्तन ले आया करके जिसने की हो बर्तन वाला जो है वो वो गल्ले के पास गया लिया तो बर्तन ले आया और गल्ला वहां लिया आया तो इस प्रकार से एक्सचेंज जो वस्तुओं को जो था उसे वाटर सिस्टम कहते थे लेकिन वो बाटर सिस्टम ये भी कि लेने देने वाले दोनों आपस में ये देखते थे कि भाई तुम्हारी एक बकरी एक कुंटल गेहूं के बराबर है कि नहीं है सत्ता में तो, तो फिर मूल्यांकन करते थे पैसे में नहीं उस प्रकार से मूल्यांकन करते थे बराबर बराबर कीमत दोनों की है या नहीं लेकिन ये है जो रामराज जी की आर्थिक व्यवस्था है ये वार्टर सिस्टम यही नहीं है कि कमरे गले की दुकान पर जाओ तो कुछ कपड़े लेकर के जाओ फिर तो कहो भाई तुम्हें कपड़े की जरूरत हो तो ये ले लो तुम्हें तो हमें गला चाहिए वो तो कहें तो तो नहीं हमें तुम्हारा कपड़ा नहीं चाहिए दूसरे गले की दुकान पर गए कि तो भाई तुम्हें कपड़ा की जरूरत हो तो ले लो हमें थोड़ा गला चाहिए तो कहते मुझे कपड़ा नहीं चाहिए तो वो किसी चौकी दुकान पर जाए जहाँ को लेकर हाँ कपड़ा मुझे जाइए जाइए अच्छा ले लो कपड़ा ले लो गा दे लो ऐसे धोता फिर और एक्सचेंज करने के लिए उनकी वैल्यू को बराबर करता करे ये रामराजर नहीं वहाँ तो आप गए बिना कोई एक्सचेंज न कोई पैसा देने, देने की जरूरत है न कोई वस्त्र देने की जरूरत है वहाँ से जो अपने सामान के लिए बोलते वो सामान अपने ला सकता और खुद कुछ देखते हैं कि मैं भी वो भी अपने कर्तव्यताएं हैं कुछ काम वो भी करता है उसके बदले में उसता है अपने परिश्रम के बदले और वो परिश्रम कार्य समाज के लिए करता है अपरिश्रम करने वाले चारों वर्ग के लोग हैं ब्राह्मण भी हैं छत्री भी हैं वैष लोग तो ये सब उत्पादन और व्यापार का सब कार्य कर रहे हैं और लेबर भी हैं सूत्र भी परिश्रम करने वाले शारीरिक कार्य करने वाले वो भी लोग हैं ये सारा अपने अपने कार्य कर रहे हैं और उसके बदले में इन सबको प्राप्त होता रहता है थोड़ा थोड़ी की व्यवस्था आज से सौ वक्त पहले गांवों में थी शहरों में नहीं पहुंच पाई थी लेकिन गांवों में इस प्रकार की व्यवस्था थी गांव में किसान ने खेती की गला कटा हुआ और उनके जहां पर को तो मारा गया इकट्ठा किया गया खलियान में इकट्ठा हुआ जब तो बस खलिहान में पहुंच गए गांव भर के जितने जितने थे पंडित जी पहुंच गए तो उनको भी लेकर के दो आदि चांदगी दे दिया गंगलावती में से और वहां पर अगर नाई पहुंच गया तो उसको लेकर के थोड़ा दो आदमी चांदी भी उठा करके दे दिया बाड़ी पहुंच गया तो उसको भी दे दिया गुलाल पहुंच गया तो उसको भी दे दिया जो गांव के जितने जितने के काम करने वाले किसान ने साथ पोषण को अब बस जो उतने वक्त जहां जब खेती हुई तो किसान ने देगी उतनी किसानों किसानों तो खेती की लेकिन जो खेती नहीं करते वो जाकर किसानों किसानों से इस प्रकार से वो जितने उन्होंने दे दिया अच्छा उतना अपने ले आए पर किसान उनके पास इकट्ठा हो गया साल भर के खाने को गया अब वो वेतन पर काम नहीं करते गांव में जहां जितने बुलावा हुआ हमारे यहाँ दीवाल बननी है अब उसको बुलाया सका आज नहीं कल आज नहीं कल करते कैसे दिन में जहां फुसद वो पहुंच गए और उसकी दीवार बनाकर खड़ी कर पैसा कोई जरूरत कोट हम पहले भी किसी वहां पर भी कर लाना पड़ाई ये व्यवस्था इस प्रकार की वो ये रामराजी की व्यवस्था की आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार की अब देखो मुझे व्यवस्था तभी चल सकती है जब व्यक्ति में स्वार्थ बिल्कुल न हो लोग बिल्कुल न हो काहन बिल्कुल न हो ये न सोचे अगर मुकद मिल रहा है तो सब ले लो और पड़े पड़े खाओ करना चाहे ऐसे कार्य लोग जहां होंगे अकर्मण होंगे वहां पर व्यवस्था नहीं कर सब असली हो कर्तव्यपरायण हो अपना अपना कर्तव्य बनी बात करने वाले हो और लो बनो जितनी आवश्यकता उतनी ले कम से कम ये उसमें से ज्यादा भी अभी इसीलिए यहां पर ये कहा गया कि भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति की जब तुलना की जाती है तो एक प्वाइंट यह भी आता है एक है कर्त्तव्य और एक है अधिकार पश्चिमी संस्कृति है अधिकारभूत है अधिकार पर आश्रित है, है। भारतीय संस्कृति है जिसका कि वर्णन यहां पर पढ़ते हैं ये कर्तव्य विशिष्ट है दोनों की भी तुलना करें कहते कि अधिकार पर कर्तव्य पर खुशी पर आश्रित हो कहीं न कहीं तो अधिकार पर कहीं जोड़ो एक भी बातें होगी तो एक हो तो बात नहीं है जो कर्तव्य पर आश्रित संस्कृति है उसमें शांति है व्यवस्था है सुख है लड़ाई झगड़ा नहीं है परेशानियां नहीं है लेकिन जहां अपने अधिकार पर आश्रित संस्कृति है वहां पर स्वार्थ है झगड़ा है मारकाट है अशांति है जीने जीने लायक नहीं है आर्थिक व्यवस्था बारे में व्यक्ति अधिकार मानता रहता है मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए नहीं ये दूंगा मुझे ये तनखान मिलनी चाहिए मुझे ये खाना मिलना चाहिए मुझे ये सन्यान मिलना चाहिए इस प्रकार से मुझे मुझे ये तो सब मानता जाएगा करता जाएगा लेकिन करते क्या उसके बदले में उसकी सचा मतवे नगर हमें इस चाहिए भारतीय संस्कृति व्यवस्था के मांगों कुछ नहीं अधिकार नहीं कर्तव्य ही कर्तव्य है वो कर्तव्य ही फिर आपकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति कराए इसलिए चेन्नई मिशन का जो प्लैट है उसको बार बार पढ़ना चाहिए वी गिव मोड लेन पैक वी पेरी गिव मोड लोग बात क्या करते हैं अरे साहब हम इतना करते हैं काम करते करके अंदर जाते हैं खाली मोटन उल्टी बात इसकी कोई बात शिकायत नहीं करते काम करेगा काम करेगा मांगने की कोई बात नहीं अधिकार तो प्रेज मैं करी स्थान अरे सौ कहेंगे की लोग बात जो पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव पड़ा भारतीय संस्कृति महिमाने लड़ते अरे ये मूर्खों की बात है कि काम करे रहो अपने कर्तव्य में लगे अधिकार में मांगो बिल्कुल तो बनाने वाली के तो बातें जितनी भी आध्यात्मिक ऊंचाइया है धार्मिक जितनी भी सिद्धांत है, हैं इन सिद्धांतों को ऐसे मंद बुद्धि के व्यक्ति के लोगों को पार्थी अहंकार व्यक्तियों को कुछ तत्व नहीं दिखाई देता इनकी सार्थकता समझ में नहीं आ सकती इनकी महिमा समझ में नहीं आ इससे पहले हमने कहा था कि जो धार्मिक संस्थाएं हैं आध्यात्मिक आज स्थान है शक्त इत्यादि है वहां पर बहुत बार व्यवस्था बहुत कुछ उसी प्रकार की जाती है आश्रम आप जाए पहुंच गए आश्रम में कहेंगे कि हम आश्रम में, में आए हैं थोड़ा रुकेंगे आप पहुंच जाइए खाना जब मिलेगा सबके लिए खुला हुआ ये नहीं कहेंगे कि आप खाना मत खाओ चलो खाना खाओ खाना खाने के बाद में मर्जी हो तो दे दो मर्जी न दे दो चले जाओ प्ले कोई पीछे नहीं पड़ेंगे साथ हमने खाली है पैसा नहीं दिया ये तो होटल की बात है मैंने होटल मैंने सब सारी जहां व्यवस्था तो, तो आया वहां पर पैसे पैसे पैसा दो और उसके बाद खाओ खाओ उसके बाद पेमेंट करो तब निकलने देंगे तो होटल हुआ आसमण वहां पर गए खाना खाया, खाया मर्जी हो दो मर्जी न दो चले जाए अब वहाँ पर कहा खाना इतना आता जो खाओ चले जाओ बिना पैसा दिए चले जाओ अरे तो कोई ऐसा थोड़ा ही पैसा वो खाना बनाने वाले जो खाना बनाया और जो वहां पर आया है तो कोई खरीद के लाया गया जो किसी लोग हैं उन्होंने वहाँ पर गला सब्जी भेज दी दाल सामान भेज दिया और बनाने वाले जो वहां पर ने बना दिया बना तो मुफत का आया हुआ सामान बना के घर दिया मुफत कोई खा गया तो क्या खा गया काम करो जब पहले कुछ काम करो तब खाने को मिलेगा आसन में तो ता कुछ ता काम करो तब ता खाने को मिलेगा यहां तो ऐसे नहीं यहाँ खाने के तो मिलेगा काम करो या न काम करो लेकिन ये शिक्षा ये है कि भाई पहले तुम्हारा कर्तव्य क्या उसको देख लो तब उसको स्वीकार करो अब बात व्यक्ति में जो है कि काम करता नहीं खाते खाता है तो अब अपनी संस्कृति क्या कहती है विस्तृत के ऊपर कर्जा लग रहा है पाप बढ़ रहा है ऐसे समझाएंगे इस पास को इस कर्जे को उतारो उतारने के लीग मैंने कुछ काम करो कुछ दो आश्रम में न दो समाज में कहीं बाहर दो अगर कोई आश्रम में रहने वाला व्यक्ति है आसपास के समाज में जाकर के दिन भर दो भागता है काम करता है सेवा में लगा हुआ समाज की तो वो आश्रम में आवे नहीं था क्योंकि तो समाज सेवा में लगा हुआ जो है क्यों ठीक कि समाज की सेवा कर रहा है वो समाज ही वहां वो आश्रम की आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहा समाज तैयार रहा तो ऐसे हो करके इस प्रकार को देखो ऐसी व्यवस्था सही आश्रम वही है जिसमें कि राम राज्य हो देशभर में राम राज्य न हो तो कम से कम जो धार्मिक संस्थाएं हैं आध्यात्मिक संस्थाएं हैं जो यहाँ समाज सेवा सरकार जन संस्थान होता है उनमें तो राम ही होना चाहिए राम राज्य में कर्तव्य कर्म करने वाले के। अब जहां संसारी व्यक्ति उसमें घुसे संसारी में जो लोग पहले से स्वार्थी थे लोहिंग थे काम करना नहीं चाहते थे वो सोचते ये तो स्थान धार्मिक तो स्थान बहुत अच्छा है यहाँ कोई पैसा ढेरा मांगेगा नहीं मुफ्त का खाओ पड़े रहो काम धाम कुछ न करो जहां कामधाम की बात आवे तब बीस कार बात बताओ प्राथा स्थान तो ऐसे लोग जब वहां घुसेंगे तो उसको पल्यूट करेंगे मैंने वहां पर वो व्यवस्था जो है तो उसको व्यवस्था को नष्ट व्यस्त करेंगे इसके मन है रामराज्य तभी चल सकता है। जब सब विचारवान व्यक्ति हों समझदार हो मिस्योर्ड हो बुद्धि की काम करती हो बाल बुद्धि के न हो न्यूढ़ बुद्धि न हो जिनकी सत्य गुणी हों व्य समझदार सत्य सब हो तब इस प्रकार के रामदास की व्यवस्था बनेगी माने जब आध्यात्मिक जीवन आध्यात्मिक चेतना लोगों के जीवन में हो तब ये सब व्यवस्था इस प्रकार इस की हो सकती है इसीलिए अब भारतवर्ष में ही आसमो की व्यवस्था प्रकार की है आसन समय है यहाँ पर यहाँ पर भी जाओ खाना हो तो खाया पहले हो तो रह लो वहाँ कहीं कुछ देना नहीं पड़ेगा आसमानों की इतनी संपत्ति उनके पास आती रहती है प्राप्त होती रहती है की वो तो लोगों को तो बुला बुला के खिलाते रहते हैं पकड़ पकड़ खिलाते रहते हैं हमें देखा कहीं लोगों को की आश्रमों के बाहर मंदिरों के बाहर लोग खड़े होते हैं और उनको बुलाते हैं की भाई दोपहर तो में हुआ खाने लगा हुआ खाते जाओ पानी पीते जाओ प्रसाद लेते जाओ और लोगों का कितना खाने कहाँ कहाँ खाने तो कहते नहीं था था था था, रहने खाए हुआ है खाए हुआ रहने दो खाद्य होते हैं रहने दो रहने दिखे करके अब इतना उनके पास कहां से आया अब आया तब उनको खिलाते जाते हैं इस प्रकार करते जाते हैं लेकिन दूसरे लोगों का कर्तव्य यह भी है कि पर धर्म करें देते भी रहे उनको जब देते रहेंगे तब अन्य लोगों को प्राप्ति होता रहेगा ये व्यवस्था प्रकार शक्ति तो यहां पर अब दो बातें एक तो यह है कि भौतिकवादी समाज जहां स्वार्थ और पैसा ही प्रधान है उस बुद्धि को लेकर के आश्रम में उस सिद्धांत को हम लागू करें कि आश्रम में इस प्रकार का रामराज्य की व्यवस्था निस्वार्थवादी व्यवस्था उस व्यवस्था को यहां से सीखे और उसे समाज मिले जाए दो में तो क्या करना चाहिए ऐसे नहीं चलेगा समाज में ऐसे हो ही नहीं सकता समाज में जो भी है वो उसको यहां आश्रम में लगाओ तो वो तो ऐसी बुद्धि क्यों ऐसी तो लोगों की आती है कि इस बुद्धि में वही संस्कार बन गए हैं वही खा गया है उनको लगता है कि समाज में इस प्रकार का होता है वैसे हो ही होगा अन्य था हो नहीं सकता आश्रम में वही व्यवस्था चली ऐसे नहीं और आश्रम की व्यवस्था अध्यात्म प्रधान रामराज जैसी और बाढ़ की व्यवस्था जो है वो हो समाज की व्यवस्था है भौतिक पाठी व्यवस्था है हो एक जगह आश्रम में के लिए इस व्यवस्था के अंतर्गत शांति प्रसन्नता उत्साह सहयोग एक दूसरे के प्रति उदारता का भाव ये सब उसमें होना चाहिए और यही यहाँ के रहने वाले सीख करके जाए तो वहां समाज में भी चाहे कितना समाज दूषित कल हो, लेकिन इस प्रकार से अपना भाव अपने विचार अपनी संस्कृति उसमें फैलाने की कोशिश करें उसी को कहें सही यही है बाकी लोग गलत रास्ते हैं, तो उनकी हमें नकल नहीं करनी है अगर नकल करनी है तो वो हमारी नकल करें जो सही रास्ते पर जिस पर की आध्यात्मिक जीवन हम जी रहे उसी पर अन्य लोग भी कहें तब समाज में रामराज्य की स्थापना कभी कभी किसी वजह से वस्तु भी निगत पालिये इस अर्थ में रामराज्य का और बोला जाता अरे साहब क्या यहाँ आश्रम में तो राम राज्य है क्या राम है अरे जो चाहे तो खा ले जाए क्या पत्जन विध पाइए इसी से साहित प्राप्त लग गया होगा रामराज के माने यहाँ कोई इंतजाम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं सब चीज हुआ है जो मर्जी आयस करो उसका तो नाम रामराज व्यवस्था इस प्रकार की है जहां सब लोग अपने आप से अपने आप को अनुशासित रखते हैं शासन की तरफ से उसके ऊपर डंडा सिर के ऊपर डंडा कटाना नहीं पड़ता लोग वहां कहीं कानून बनाओ नियम बनाओ और जब नियम जब कोई करने लगे तो उसको शासन को सजा दो उसको गर्म दो हाया करो उसको मारो ये सब करो समाज के लोग आते हैं भौतिकवादी तो जीवन के तो आसर में कहते हैं नियम दुनिया तो तो तो तो तो तो तो नियम का पालन न करे उसके ऊपर लगा तो कोई ये रामराज्य थोड़ा हुआ ये कोई ये कोई आश्रम का आध्यात्मिक जीवन थोड़ा हुआ यहां से ये अपेक्षा की जाती है कि व्यक्ति जैसे अपने मन से आसन रखे समझ स्वयं देखे कि आश्रम की व्यवस्था किस प्रकार की है क्या किस प्रकार की कमी हो रही पूर्ति हो रही है क्या जरूरत है उसकी पूर्ति अपनी तरफ से स्वयं समझ नहीं करे द्री भाई अगर यहां पर किसी के लिए कमी पड़ रही नहीं है मांग करके ला मांग कर लाने की जरूरत नहीं अपने जितने उतने, उतने, उतने मकान चलाओ और जो लोग हैं जैसे की कमी है वो आकर उसको पूरी करें जिनको कमी लग रही है इसका चीज की कमी है तो कमी कोई मन मना को नाओ ला करके उसकी पूर्ति कर दो पूर्ति ये रामराज की व्यवस्था जरूर सरकार पहले अनुशासन प्रधान रामराज भविचित जीवन संस्कृति है अर्थ प्रधान व्यवस्था है और स्वास्थ्यपूर्ण व्यवस्था है वहाँ तक की अनुशासन में नहीं रहेगा अनुशासन तो उसका सिद्धांत है ही वहां तो बस इतना ही है कि जितना करते रहो चलते रहो इस प्रकार के जब तक तो की सरकार के कानून के खंधे में फंस न जाए, कुछ बचे रहो बाकी